अगर शंकर जी भाभी मिटा सकते हैं तो ये भावी क्यों नहीं मिटाई क्या शंकर जी की प्रार्थना नहीं की भरत जी तो यही करते रहे शिव अभिषेक करें विधि नाना विप्रजवाई दे दिन दाना और भगव महाराज दशरथ कहते रहे आस तोस तुम अवढर दानी आरत हर आरती हर दीन जन जानी शंकर जी से प्रार्थना नहीं की क्या और भरत जी जैसा पुजारी मिलेगा क्या शंकर जी को रुद्राभिषेक करने वाला भरत जी जैसा भक्त कौन मिलेगा महाराज दशरथ जैसा पुजारी कौन मिलेगा शंकर जी ने भावी नहीं मिटाई क्योंकि अयोध्या में सब भावी के कारण ही हुआ मंथराज ने भड़काया तो सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंत पचतानी कुमत कस कुबेश भावी अन अहि बात सूच जनु भावी और तुलसी निरपति भवि तव्यतावस पूरे प्रसंग में भावी भावी का ही वर्णन करते हैं और शंकर जी भावियो मैट सकें त्रिपुरारी और ये भावी मिटाने के लिए शिवजी से प्रार्थना की गई भरत जी ने की दशरथ जी ने की पूजन किया अभिषेक किया फिर भी भावी मिटी नहीं एक काम करो चलो शंकर जी से पूछ ले क्या अपने बारे में झूठा प्रचार करा रखा है क्या मिटा मिटा नहीं नहीं पाते पाते और तो तो क्यों मिटाई <laughs> जी तो हमारे बड़े प्रश्न हंसने लगे अरे हंस रहे हो ये राम जी के घर में आई हुई भाभी नहीं मिटाई शंकर जी बोले हम अपने घर की भाभी नहीं मिटा पाते हैं, तो उनकी क्या मिटाते अपने घर की बोले हाँ क्यों बोले हमने अपनी गृहिणी धर्मपत्नी सती जी को इतना समझाया भांति अनेक शंभु समझावा भाभी बस न ज्ञान उड़ आवा वहां भी भाभी तो कहा कि शंकर जी आप मिटाने, मिटाते हैं भाभी शंकर जी बोले देखो भाभी दो तरह की होती दो तरह की कौन सी बोले एक तो दुर्भाग्य के कारण आने वाले संकट को भाभी बोलते हैं दुर्भाग्य के कारण जैसे प्रताप भानु के प्रसंग में भूपति है ना अन बात सूच जनु भावी कैकई जी के लिए प्रताप भानु के लिए भूपति भावी मिटई नहीं तुलसी जस भवि तभ्यता और यहां भी सुनऊ भरत भावी तो शंकर जी कहते हैं भावी दो तरह की होती है एक तो वो कि दुर्भाग्य के, के कारण आने वाली भावी हो और कोई अनुष्ठान करे प्रार्थना करे तो यह निर्विवाद निश्चय रूप से सत्य है कि शंकर जी उस भावी को मिटा दे रहे शंकर जी मिटाने में सक्षम है और मिटाई मारकंडिया ऋषि की कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है काशी के निवासी ब्राह्मण दंपति को भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा बोले और दो सब ठीक है संतान नहीं पुत्र हो जाए शंकर जी को कौतुक सूझा बोले पुत्र दो तरह के होते हैं सुपुत्र और कुपुत्र बोले सुपुत्र कुपुत्र में फर्क क्या बोले सुपुत्र कम दिन जिएगा पर सुख तुम्हें देगा और कुपुत्र की लंबी उम्र होगी पर जिंदगी भर दुख देगा बोलो क्या चाहिए है बोले सुपुत्र ही मिल जाए ठीक वर्ष की आयु होगी शंकर जी अंतरध्यान हो गए अंतर बालक का जन्म पांच वर्ष की उम्र शंकर जी ने दिया तो बालक बड़ा हो तो माता पिता खुश भी होते दुखी भी क्योंकि उम्र पता थी चार वर्ष बीत गए एक ज्योतिषी ने कहा कि बालक की उम्र बढ़ सकती है कैसे बोले किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो बोले सिद्ध संत मिलेंगे कहा आजकल तो बड़ा मुश्किल है तो बोले एक करो क्या बोले सिद्ध संतों के चक्कर में मत पड़ो तुम तो सभी को सिद्ध मानना शुरू करो कोई ना कोई मिल ही जाएगा तो क्या करे बोले बालक को प्रणाम कराओ गंगा जी किनारे झोपड़ी बनाकर भी ब्राह्मण देवता बालक को लेकर रहने चार वर्ष का बालक उस रास्ते से जो भी निकलता बेटा प्रणाम करो नर नारी निकरे जिते जुवा वृद्ध और बाल गो गज बाज अनेक पश सूखर स्वान आवत देखे दूर थे जोड़े दो हाथ पुण्य प्रणाम सबको करे धरी धरी महिमे माथ एक वर्ष बीता तीन दिन बाकी बचे थे उसकी उम्र में जब बालक की आयु में रहे तीन दिन शेष बड़े भाग से तेम सप्तरिषि की ओ प्रवेश सप्तरिषि आए बालक ने प्रणाम मुनि मंडल को महिमे पर के तुज बालक दंड प्रणाम किया तो सप्त ऋषि क्या बोले चिरजी भी भव चिरजी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव आशीर्वाद आशीर्वाद बाप रोने लगा हाथ जोड़ करके तीन दिन बचे इसकी उम्र में आप चिरंजीवी ऋषि बोले अब तो बड़ी बदनामी होगी कि महात्मा झूठे सप्तषि झूठे अच्छा जो जितने बड़े उनको उतनी बड़ी परेशानी हमारी बात झूठ निकल जाए पिता बोला वो आप जानो और आपका आशीर्वाद बोले तुम्हें कैसे पता इसकी उम्र बोले किसी का दिया हुआ बालक बोले नाम बताओ नाम को बताएं आप उनके पास जाकर झगड़ा करोगे ऋषियों ने आपस में सलाह की क्या करें अंत में बोले ब्राह्मण देवता इस बालक को आज ही हमें दे दो कल्याण होगा इसका महात्माओं की बात मानी तो महात्मा ले गए दूसरे दिन ब्रह्मा जी की उस बालक को सप्तऋषि सप्तियों ने पहले प्रणाम किया पीछे उस बालक ने ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भाव चिरंजीवी भाव चिरंजीव सुन ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली महात्मा से और चले क्यों बोले चलो अपनी बला टली ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया अब हाँ ब्रह्मा ही कह रहे चिरंजीवी भाव तो को, कोई कहेंगे ऋषि झूठे हम कहेंगे ब्रह्मा झूठे तो हम झूठे ब्रह्मा जी बोले क्या बात है बोले दो दिन बचे हैं उम्र में अब कह रहे हो चिरंजी भाव ब्रह्मा जी बोले बुढ़ापे की लाज रखो ये सफेद दाढ़ी हमारी बात झूठी निकले तो बोले आप ही उपाय बताओ ब्रह्मा जी बोले हम तो आशीर्वाद देकर बुरे फंस गए सप्तृष बोले ही तो कल हम फंस गए थे तो बोले उपाय बोले आप ही बताओ ब्रह्मा जी बोले भावी मैट से कहीं शंकर जी के तीसरे दिन पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया फिर सब ऋषियों ने पीछे उस बालक ने तो शंकर जी भी बोले चिरंजीवी भी भाव चिरंजी शिव ने बिनी हस के मुख पंच से कहो चिरजी वसुत हो चिर वसुत हो और ब्रह्मा जी बोले बस बस ठीक है क्यों बोले ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया शंकर जी बोले क्या बात बोले एक दिन बचाए उम्र और आप कह रहे हो चिरंजी भी शंकर जी बोले किसका बालक है? बोले काशी के उस ब्राह्मण का बोले ये तो हमारे दिया हुआ बालक है सब सप्तृशिव ब्रह्मा जी बोले और अच्छी बात है वो आप जानो और आपका शंकर जी बोले इसे हमारे पास छोड़ दो सबको विदा कर दिया उस बालक से कहा तुम शिव करो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल उपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो बालक ने वो ही किया और शाम को ओम नम शिवाय जपते हुए ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला शंकर भगवान त्रिशूर लेकर प्रकट हो गए बालक की रक्षा करते हो यमराज पर झपटे क्या करते हो यमराज कांपने लगा हाथ जोड़ लिया बोले प्रभु यह तो आपका ही विभाग है जन्म विभाग ब्रह्मा जी का पालन विभाग भगवान विष्णु का संघार विभाग तो आपका ही है अपने डिपार्टमेंट में आप ही गड़बड़ी करोगे आप नहीं आपने उम्र दी है और पूरी हुई है तो हम लेने आए हैं शंकर जी बोले पहले एक बात बताओ इस बालक की कितनी उम्र थी बोले पांच वर्ष किसने दी थी बोले आप नहीं तो दी थी महाराज तो बोले इसके पांच वर्ष पूरे हो गए बोले हाँ बोले किसके हिसाब से तुम्हारे हिसाब से क्या मेरे हिसाब से उम्र हम दे हिसाब तुम लगाओगे <laughs> पांच वर्ष हमने दिए तो हिसाब तुम्हारा चलेगा क्या हमारा यमराज बोले तो सरकार हिसाब आप ही बताने आपका हिसाब सुनना चाहिए शंकर जी बोले सुन कलयुग कलयुग से और बड़ा अधिक द्वापर द्वापर से बड़ा त्रेता सबसे बड़ा सतयुग और ये चारों युग चतुर्युगी एक बार बीते तो कल्प होता है और ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और यमराज सुनो दस ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक अनेक कल्प बीतते ब्रह्मा जी की उम्र में दस ब्रह्मा बन जाए बिगड़ जाएं हमारा एक दिन अब यमराज ऐसे दिन के महीने बनाओ, महीने बनाओ बनाओ के के साल ऐसे दिन के मास गिन मासों के वर्ष और ऐसे पांच वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष यमराज बोले हो गया हिसाब जब आपके एक दिन में दस ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे कोई ठिकाना और महर्ष मार करने का ऐसा हमारी मान्यता है पौराणिक आस्था है कि महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता ये भावी मैट त्रिपुरारी शंकर तो जी की जो क्षमता है वो अद्भुत क्षमता है ब्रह्मा जी भी जिसे न दें वह शंकर जी दे सकते हैं तो ब्रह्मा के लिखे हुए को शिवजी मिटा देते हैं क्योंकि तो और यह बात हम नहीं करें स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास कैलाश पर बड़े उदास आकर प्रणाम किया बैठ गए पार्वती जी का क्या बात है ब्रह्मा जी कुछ उदास दिख रहे हो परेशान ना हैं किसकी वजह से बोले यही बैठे शंकर भगवान इनकी वजह से क्यों परेशान बोले ये थोड़ा बावले हैं बा Ravro namah, Bhava. लावरो ना आपके पति ये बावले क्या क्या पागलपन पागल ब्रह्मा जी बोले बड़ो दिन न बड़ाई बाबरो बाबरो बाबा ये बड़े दानी है पार्वती जी बोली ये दानी है ये देते हैं लोगों को मिलता है आपको क्या परेशानी अरे पूरी बात तो सुनो माता जी क्या जिनके भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी हमने जिनके भाग में लिख दिया कि तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा बोले वो इनके पास पहुंच जाते कह दे बाबा सुख चाहिए कहते दिया तो बोले कम से कम हमसे भी तो संपर्क साधन है जिनको हमने नहीं दिया उनको इन्होंने दे दिया और भाग्य में होता नहीं है अब इनकी बात टल नहीं सकती तो अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती अतिरिक्त व्यवस्था कहां तक करें जिनके भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी तीन रंगकन को नाक संवार हो आयो नक बानी हमारे तो नाक में दम हो गई ये हमसे पूछते ही नहीं कि कोटे में है कि नहीं कह दिया अब करो इंतजाम करना है तो क्या चाहते हो बोले हम तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते निज घर की बरबात बिलोक हो तुम परम सयानी यह अधिकार सौंपिए और ही। ब्रह्मा किसी और को बना दो तो बोले फिर आप क्या करोगे ब्रह्मा जी बोले जो ये करते तो हम कर लें भीख मांग भाख खाई भीख भली में जानी ऐसे पद से तो भीख मांगना अच्छा प्रेम प्रशंसा अर व्यंग जित सुन विधि की बरबानी तुलसी मुदत महेश मन मन जगत मात मुस्कानी यह है ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि हमारे लिखे को मिटाने की क्षमता शंकर जी में है लेकिन शंकर जी से पूछा गया कि ये सती जी को आप नहीं समझा सके नारद जी को आप नहीं समझा सके और ये राम जी के घर में दशरथ जी की भरत जी की प्रार्थना सुनकर ये भाभी नहीं बदल सके क्यों वशिष्ठ जी बोले हमने पूछ लिया है शंकर जी से क्यों बोले भाभी होती तो मिट जाती भाभी प्रबल है तो भावी दो तरह की दुर्भाग्य जन्य भावी और हरी इच्छा भावी बलवान इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभुष ज्ञान बोले यहां भगवान की इच्छा शामिल हो गई शंकर जी बोले जब भगवान का रुख देख लिया तो हम चुपचाप हो गए भगवान ही नहीं चाहते तो हम चुप हैं भगवान ने कह दिया कि अयोध्या में जो ब्रह्मा जी के द्वारा हो जाने तो आप हस्तक्षेप मत करो वशिष्ठ जी बोले हम समझ गए सुनो भरत भावी प्रवल बिलक कही मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ यहां भी तीनों तरह से बात कही गई भक्ति की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से और विधि की दृष्टि से कर्म की दृष्टि से अब उस समय के अनुसार जो आवश्यक कर्तव्य था उसका श्री भरत जी ने पालन किया एक दिन सभा लगी उस सभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता थी प्रस्ताव वशिष्ठ जी ने रखा भरत तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है और धर्म यह कहता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए राय पद तुम कहां दीना पिता वचन फुर चाहिए कीना इसलिए तुम पिता की आज्ञा का पालन करो राज्य पद पर बैठो माता कौशल्या ने समर्थन किया पूत गुरु आयसु पू गुरुदेव की आज्ञा थ्य समझकर स्वीकार कर लो और तुम्हें अगर अच्छा ना लग रहा हो तो गुरुजी जी कह तो रहे सौ उराज राम के आए राम जी आ जाए तो उन्हें राज्य सौंप देना सेवा करे उसमें क्या है ठीक अब मंत्री बोले कीजिए गुरु आए अवश्य कहा सचे जोर लेकिन एक अंतर आपने देखा वशिष्ठ जी साफ साफ कह रहे हैं सौंपे हु राज राम के आए राम जी आ जाए तो उन्हें राज्य सौंप देना पर मंत्री क्या कह रहे हैं कीजिए गुरु आए अवश्य गुरु जी की आज्ञा अवश्य मानो कहा सचिव करजोर और आगे क्या कहते रघुपति आए उचित जस तस तब करव बहोर राम जी के आने पर जब जैसा उचित होगा तब तैसा किया जाएगा किसी ने कहा कि साफ साफ नहीं बोले गुरुजी ने तो साफ साफ कहा कि राम जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और ये मंत्री लोग कह रहे रघुपति आए उचित जस्तव करो बहोर बोले साफ साफ नहीं बोले एक सज्जर बोले बोले मंत्री कैसा जो साफ साफ बोले उनकी तो भाषा ऐसी रहेगी साफ साफ नहीं धर्म की बात साफ साफ आहा। जो साफ साफ समझ में आवे वो धर्म है और जो कभी साफ साफ समझ में ना आई राजनीति है कभी साफ समझ में ना उनके बाद देखो अपने यहां हां हृदय मिलते थे हृदय हृदय मिलते थे कब बोले जब हम एक होते थे जब जब हृदय मिलेगा तब हम एक होंगे हम इकट्ठे तो होते हैं एक कहां होते हैं और मुझे कभी कभी लगता है कि कथा में हम इकट्ठे होकर आएं और एक होकर जाएं जब हमारे हृदय मिलते हैं तब हम एक होते हैं और इकट्ठे होने वालों के हृदय नहीं मिलते हैं। हाथ मिलते हैं। हाथ हाथ मिलना अच्छा है लेकिन कब कौन हाथ मिला ले और कब कौन हाथ खींच ले किसी ने कहा उन्होंने हाथ खींच लिया क्यों खींच लिया भाई बोले हमने तो हाथ बनाने के लिए हाथ मिलाया था बन गया तो हाथ खींच लिया हमें कभी कभी लगता है कि जब तक हृदय नहीं मिलेंगे और हृदय तब मिलेंगे कि जब हृदय में बैठे हुए भगवान से नाता जुड़ेगा तो सबके हृदय मिलेंगे हाथ मिलते अब तो और गड़बड़ी अब हाथ मिलते नहीं वो भी गया अब तो हाथ हिलते हैं मतलब साफ इधर से भी हिलता उधर साफ साफ करें हम तुम्हारे नहीं हम तुम्हारे नहीं हम पे भरोसा तो सामने वाला कहता क्या तुम हमें अपना समझते हो हम भी तुम्हारे नहीं अरे भाई साफ साफ हृदय मिल जाए मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है दिल तो मिलता नहीं तू हाथ मिलाता क्या है और इसीलिए भरत जी के सामने गुरुजी साफ साफ बोल हैं और मंत्री बोले अभी तो पद पे बैठो बाद में देखी जाएगी गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है वो रघुपति आए उचित जस तस तब करो बहुत अभी तो भरत जी ने सबकी बात सुनी गुरुदेव आप जो कह रहे हैं सो तो ठीक है मैं कहता हूं रहनी हो तो भरत जी जैसी धर्म हो तो भरत जी जैसा भरत जी कैसे बोलते है? बोलने का भी ढंग आ जाए बचन अमीर जनु बो दे उचित उत्तर सब ही बचन, बचन बचन बचन आमी चन आमी जनू बचन तो बोलते हैं पर अमृत में डुबा कर अच्छा जब जब बाणी बोले है ना वाणी को बाण बनते देर नहीं लगती अगर मात्रा हट जाए बाणी में मात्रा हटते ही वाणी बाण बन जाती है एक संत कह दे बाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन बाणी देखो मुख में रहता है पानी मुंह में पानी भराया अच्छी चीज देखकर और जब बाणी बोलो तब भी अगर पानी हो इसमें शीतलता हो बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल होए कई बार लोग कहते हम आपकी तरह नहीं बोल पाते हम तो साफ कहते हैं चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला और सत्य तो कड़वा होता है लो सुनो हम तुमसे किसने कह दिया कि सत्य कड़वा होता सत्य तो परमात्मा का रूप है अरे कड़वाहट सत्य की नहीं होती कड़वाहट अपने अभिमान की होती अकड़ की होती सच्ची बात भी विनम्रता पूर्वक कही जा सकती शील इसीलिए अपने सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता का सत्य के साथ शील होना चाहिए भरत जी भी सत्य बात बोल रहे हैं कि हम पद पर नहीं बैठेंगे सही बात कह रहे हैं लेकिन शील देखो अपमान किसी का नहीं क्या बोले तुम तो देह सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई गुरुदेव माताजी और हमारे मंत्रीजन बड़े बूढ़े सब उचित शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा आपकी बात बिल्कुल ठीक बड़ों का मान रह गया कि नहीं और हम लोग यही गड़बड़ी गल, करते हैं अपने खिलाफ किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया देखो हम सब ये नहीं मानेंगे ये, ये तो हम नहीं मान सकते जे नहीं वैसे सब पर ये नहीं मानेंगे ये नहीं मानने कहने वाले कुछ नहीं मानते एक आदमी बोला हमको पूरी श्रीमद् भागवत कंठस्थ है श्रीमद् भागवत कंठस्थ है केवल उसमें से सौ श्लोक याद नहीं है बाकी पूरे याद हैं। लोगों ने कहा पूछे बोले हाँ पूछो बोले जो पूछो बोले ये थोड़े याद है जो दूसरा पूछो ये बोले ये थोड़ा याद है वो पूछकर परेशान हो गया बोले क्या तुम्हें खाक याद है कहते पूरी भागवत याद है और ये श्लोक बोले हमने पहले कह दी सो याद नहीं तुम पूछते ही उनमें से हो जो कहते हम ये नहीं मानेंगे वो कुछ नहीं मानेंगे अब माने वाले तो ऐसे होते हैं कि वे सोचते नहीं बस तुम्हें मानते हैं इसलिए तुम्हारी हर बात मानते हैं तब मान तो रखें अपने से बड़ों का कि बात आपकी ठीक है अच्छा फिर अगर अनुकूल न लग रही हो तो फिर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए यद्यप यह समझता हूं नीके तदपि हो तो परितोष न जीके तो भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है अगर आप आज्ञा करें तो मेरी भी प्रार्थना सुन लें हाँ बोलो बोले आपकी बात है तो ठीक लेकिन इधर ये इच्छा एक ही आ मन माही प्रातकाल चली हऊ हाँ प्रभु पाहीं एक ही इच्छा है सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलें इतना कहते कहते भरत जी के आंखों में आंसू आ गए और बोले गुरुदेव मुझे पद पर बिठा देना समस्या का समाधान नहीं है क्यों बोले इसलिए नहीं है किसी का बुरा समय हो समय बुरा चल रहा हो और फिर वो पागल हो जाए दोहरी मुसीबत तीसरी उसको फिर बिच्छू काट ले और चौथा काम एक करे उसको शराब पिला दे फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाए कि इलाज करो इनका ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसते ही पुनि बीछी मार और तेह पिया बारुनी कहो काह उपचार और यह सब हुए अयोध्या में ग्रह ग्रहित ग्रह लगे बड़े बुरे ग्रह लगे तुलसीदास तो जी ने तो नाम तक लिखा सरस्वती जी आई तो कहा मंथरा की बुद्धि बदलने के लिए सरस्वती जी के आगमन पर लिखा गया हरस हृदय दशरथपुर आई जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई और नाम तक लिख दिया अवध साढ़ साती तब बोली साढ़ साती साढ़े सात साल हे भगवान ग्रह ग्रहित पुनी बात बस बात बस माने पगला जाना तो कौशल पति गति सुनी जन कौरा भा सब लोक शोक बस बौरा समय खराब आया दशरथ जी की मृत्यु हुई और इस वजह से सब पगला गए अब बिच्छू काटना क्या है राम जी का बनगमन नगर व्यापी गई बात सुती चढ़ी जन सब तन बीची पर बनगमन पहले हुआ दशरथ जी का मरण बाद में पर भरत जी को तो पहले दशरथ जी के मरण का समाचार मिला बनगमन का समाचार बाद और ते ही पियाई बारुनी बारुनी क्या मदिरा और मदिरा कौन सी सबसे कठिन राज राजमदाई ये पद का मद सबसे कठिन है अब गुरुदेव आप बताओ इसके क्या उपचार है इसलिए मेरी तो इच्छा है कि सवेरे राम जी के पद कमलों के दर्शन के लिए दारुण दीनता सभी का सिरुनाय देखे बिनु रघुनाथ पद जिय जननी चले प्रातलखी निरन भारत प्राण प्रिय देश सही चले मु वो प्रात लखनव नी के भरत प्राण प्रिय भे सब के यह भरत जी का ढंग है रहनी मैं कहता हूं भरत जी से ऐसी रहनी बड़ों का अपमान नहीं और अपनी बात भी कह देना इसको एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी है बात के बोलना कैसा हो एक आदमी के घर आया मेहमान सवेरे सवेरे आती बोला बस अब चल रहे बात हो गई कहा मैसे इतनी जल्दी मत जाओ कुछ जलपान बनवाए देता हूँ घर में खाक पी कर जाओ बोले बहुत जल्दी है तो बोले बाजार से मंगवाए देना पर बिना खाए मत जाओ बैठ गया उसने अपने बेटे को बुलाया दस रुपए दिए जाओ बाजार से मिठाई ले आओ जलेबी जलेबी ले आना वो जलेबी लेने गया जैसे ही जाने लगा पिता ने कहा कि देख बिल्कुल गर्म गर्म जलेबी निकालना ताजा धोखे में मत आ नहीं दूसरे दिन की बासी ले आए पिछले दिन की तो बोले ताजा जलेबी का मतलब बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना अब बोलो वो गया दस रुपए लेकर हलवाई ने जलेबी निकाली और निकाल कर दूसरी कढ़ाई में डालने लगा सो बोला ये क्या गड़बड़ कर रहे हो पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना अब बोलो अगर एक ही कढ़ाही की निकली जलेबी ले जाए वो <laughs> तो जलेबी तो खरी है सिक्की तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें स्वाद तो होगा नहीं कुछ स्वाद तो जब दूसरी कढ़ाई में डालेंगे तभी आएगा तो यह उदाहरण हमें संदेश देता है कि हम अपनी बाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लें पर शील की चासनी में डुबोकर सामने वाले को देनी चाहिए